भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन मुक्ति का विचार पहले कहा गया है कि पुरुष स्वभाव से प्रकृति जड़ और नित्य है पुरुष के साथ साथ प्रकृति का अस्तित्व अनाधिकाल से चला आया है पुरुष का बिंब प्रकृति पर पड़ता है जिससे प्रकृति या बुद्धि चेतन की तरह अपने को समझने लगती है रूप से बुद्धि के स्वरूप का आभास पुरुष पर भी पड़ता है।, है पुरुष और प्रकृति के इस कल्पित तथा आरोपित संबंध को बंधन कहते हैं इसी बंधन को दूर करना पुरुष का अपने आप को पहचानना चाहिए प्रकृति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही विवेक बुद्धि है यही मुक्ति है ईश्वर कृष्ण का कथन है कि महत से लेकर भूतों तक की सृष्टि प्रकृति ही करती है और वह सृष्टि वस्तुता प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए ही होती है सृष्टि करने के लिए प्रकृति किसी का सहाय नहीं लेती पुरुष का बिंब जो प्रकृति पर पड़ता है वह भी किसी के प्रयत्न से नहीं सब स्वभाव से ही होता है प्रकृति अचेतना होकर सृष्टि किस प्रकार कर सकती है इस प्रश्न का एकमात्र समाधान है पुरुष की अध्यक्षता में विद्यमान प्रकृति का स्वभाव जिस प्रकार अचेतन दूध गाय के थन से निकलकर कर बछड़े की वृद्धि के लिए उसके मुंह में स्वभाव से ही चला जाता है उसी प्रकार पुरुष की मुक्ति के लिए प्रकृति महत्व आदि तत्वों की सृष्टि स्वभाव से ही करती है इसमें प्रकृति का अपना स्वार्थ नहीं है वस्तुतः यह सभी परार्थ अर्थात दूसरे के लिए ही है पुरुष को मुक्त करने के लिए प्रकृति नाना प्रकार के उपायों को रचती है मुक्ति एक जन्म के प्रयत्न से मिलना संभव नहीं है इसीलिए अपने प्रभुत्व के बल से तथा धर्म अधर्म आदि बुद्धि के आठों भावों के सहाय से प्रकृति एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करती है उसके भिन्न भिन्न शरीर धारण करने का भी एकमात्र उद्देश्य है पुरुष को बंधन से छुड़ाना एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में जाने के लिए स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर को सांख्य ने निभाना है यह सूक्ष्म शरीर महत अहंकार ग्यारह इंद्रियां तथा पाँच तनमात्राएँ इन अठारह तत्वों से संपन्न होता है सृष्ट के आदि में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है यह किसी स्थूल शरीर में आसक्त नहीं होता इसमें स्वतंत्र रूप से भोग नहीं होता बुद्धि के आठों भाव इसमें रहते हैं इसकी गति को कोई भी रोक नहीं सकता एक स्थूल शरीर के आश्रित हुए बिना रह नहीं सकता पुरुष के भोग के लिए यह सूक्ष्म शरीर नट के समान नाना प्रकार के शरीर को धारण करता रहता है ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश होने पर प्रकृति और पुरुष एक प्रकार से अपने अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं यही ज्ञान विवेक बुद्धि को उत्पन्न करता है विवेक बुद्धि प्राप्त होने से पुरुष अपने स्वरूप को पहचान लेता है और अपने को निर्लिप्त तथा निस्संग समझने लगता है ज्ञान को छोड़कर धर्म अधर्म आदि बुद्धि के साथ भावों का प्रभाव जब हो जाता है तब सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता प्रकृति की सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर प्रकृति विरत हो जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है परंतु प्रारब्ध कर्म तथा पूर्व जन्मों के संस्कारों के विद्यमान रहने के कारण उसी समय शरीर का पतन नहीं होता भोग की पूर्ति होने पर ही संस्कारों का विनाश होगा तब शरीर का पतन तथा विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है जब तक संस्कार हैं तब तक जीवन मुक्ति की अवस्था में जीव रहता है घट बनने के पश्चात कुंभकार के चक्र के घूमते रहने के समान जीव का शरीर भी विवेक बुद्धि से प्राप्त होने के अनंतर भी भोगों के द्वारा प्रारब्ध कर्म के क्षय पर्यंत चलता ही रहता है पश्चात निरपेक्ष दृष्टा साक्षी होकर पुरुष प्रकृति को देखता है प्रकृति पश्यति पुर प्रेक्षक अवस्थितः स्वस्थ तथा वह पुनः प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ता